जीवन पहले मुक्तिव्रत न जीवन मुक्तिवृत्त तो जी तो नहीं कि वस्तुस्थित त्रतत्वाभाव कि जीवन मुक्ति यदि वृत्त नहीं वृतत्मी नहीं तो आया इतुछ आ, इतुछ भावा भावा व्रताध्यास तदा तदा भूयो भूयो ू विविच्यता भूय व्रता भावा जद्यासदू विविच्यता रससे दुंक् भूयो भूयो यथा तथा तथा भूयो व्रताभा जीवन उत्पाद व्रतन पर यदा अभ्यास तदा भूय विविचन जब अभ्यास ब्रह्म होता है तो फिर भी, भी, फिर विवेकर आत्मा को विवेकर करो अन्य सौमिच्छा है स्वरूप कुटस्त रूप आत्मा सत्य ऐसा फिर विवेक करो जब भ्रम है तो विवेक करो तो कोई भ्रस नहीं भ्रम होता है तो फिर विवेक करो तो इसमें दृष्टान यथा रस से भी भूकते तथा रस क्षुदा भूख होने पर रस सेवन करने वाले खाने वाले कोई तो नियम है एक बार खाया दो बार तीन बार भूख लगते तो बार बार खाता है यथा भूयो भूयो भूंगते इसी प्रकार जब जब भ्रम है तब तो तब विचार करो कोई व्रता नहीं भ्रमण है तो कोई बात नहीं भ्रम है तो बार बार विचार करो व्रता भावादित्य पुनः विचार करने दृष्टान्त न हो बार बार विचार करने के लिए दृष्टान्त देते रससे भी रससेवन करना जिसका स्वभाव कुछ खाता है भूख क्षुद बाधा परिहार करने के लिए बार बार खाता है यथा रससेवी न रहो एक स्मिने दिन क्षुद बाधा परिहार पुनः पुनः भूमते औषध सेवन करते हैं शुद्धा बढ़ जाती है भौतिक शुद्ध आना पड़ो कोई फिर बार बार खाना पड़ता है तत्पत अभ्यास निवृत्ति के लिए पुनः विवेक की देता, बार बार विवेक करना है यही सिद्ध हुआ व्रतन ही तो भ्रम है तो बार बार विवेक करो ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म रहता है नष्ट नहीं होता ज्ञाने न अनिवर्त्य से प्रार्ध कर्म फल से ज्ञान के द्वारा प्रार्ध कर्म का फल नष्ट होता है नहीं होता है ज्ञाने न अनिवर्त्य से प्रार्ध कर्म का फल ज्ञान से नष्ट नहीं होता है फिर कैसे नष्ट होगा केन न सर निवृत्ति प्रारब्ध कर्म के फलों की निवृत्ति कैसे होगी इतना आशंक जन्य व्रण से औषधे नहीं वो जो सिर ताड़कारी पीटता का दशा में मरी जा करके कैसे ठीक होता है औषध लगाने पर ठीक इस प्रकार प्रार्थ कल में फल की निवृत्ति कैसे होगी भोगे नहीं बो कैसे निवृत्ति होगी भोग से ही निवृत्ति अन्य कोई उपाय नहीं है समय त्यौषधे नायम यथा यथा तथा तथा दशम संग्रहण यहां दशम भोगी प्रारब्ध मुच्य सेमती ओसे अय दशम अयन दशम यथा सं व्रणम औषधे समेति सक्य व्रण जो क्षत हुआ था वो सब औषधि के द्वारा ठीक करता है ठीक इस प्रकार तथा भोगेन भोग प्रारब्ध शाम मुच्यते ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म को नाश करना कैसे भोग्त करके मुक्त होता है ओम अपरोक्ष अरोक्ष ज्ञानशोक निवृत्तख्ये उभे में अवस्थे जीव गे ब्रूते आत्मा चेदति एक आया था अपरोक्ष ज्ञान ज्ञानशोक निवृत्ख्ये उभे मे अवस्थ्य जीव गे ब्रूते जो चेदति आया था इतन श्लोक आत्मा चेतियास्मी पुरुष किम्छन कक्ष काम शरीरमन संजरेत मंत्रे महिला मंत्र प्रथमा अपरोक्षवृत्ति जीवावस्थे देश अभी अपरोक्ष शोक निवृत्ति ये अवस्था जीवावस्थे जीव के जीवा दवावस्था अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति ये कहा गया अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त आखिर उभय में अवस्थे जीव की वृत्ति आत्मानंद्रुति आत्मानंद्रुति दो अवस्था को जीव में कहती है अपरोक्ष ज्ञान रूपये एक अवस्था और शोक निवृत नामक दूसरी अवस्था है ये जीव में कहते है ऐसे कहती है आत्मानंदेद्रुति ऐसे पहले कहा गया था अपरो ज्ञान शोक श्लोक में कहा गया था आत्मानी श्रुति पूरा श्रुति दे दिया यह श्रुति मंत्र के द्वारा मंत्र में अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक दो अवस्था जीव अवस्थे दिहित कही गये उत्तम, उत्तम, उत्तम।, उत्तम इस श्लोकन उत्तम अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृतिया के उभय में अवस्थे जीव के विमानदी श्रुति श्लोकन अभिहित उत्तम इसलोक कहा इधानीम तद अभिधान सूचिता जीव से सप्तमी तृप्ति लक्षण अवसर वृत्ता ये दो जीव में है अपरक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति जहाँ अपरक्ष ज्ञान होगा वहीं शोक निवृत्ति होगी शोक निवृत्ति होने कहन से अभिधान ये अभिधान सूचितम ये कथन कन्या से सूचित हो जाता है जहाँ अपरक्ष ज्ञान होकर शोक होती है तृतीय अन्यत्र होगी वही तृतीय लक्षण अवस्था वही होगी जीव से क्योंकि अपरक्ष ज्ञान शोक अनुवृत्ति हुई तो तृप्ति भी सप्तमी अवस्था जीव में इत है तृतीय लक्षणाम अवस्थान जीव से वक्त आरभ कहानी को आरंभ करते है वृत्तान कीर्तन पूर्वक अतीत जो कहा गया उसको अनुवाद करके ही कहना आरंभ करते हैं अपरक्ष ज्ञान शोक अनुवृत्ति तो जीव रूप अवस्था भी सप्तमी अवस्था जीव ये कहना आरम्भ करते हैं अति अनुवाद करके किो शोकमोक्ष उदीरिता शोकमोक्ष उदीरिता आभास्यवस्थ सा ष्ठी तृतीस्थ समी षष्ठी तृतीस्थ सी किो शोक मोक्ष उदीर किमिचन इतवा हो तो किमिचन कश्य कस्य नया शरीर मन संजरित मंत्र के द्वारा जो कहा गया शोकमोक्ष उदीरित शोक निवृत्ति कही गयी आभाष ही अवस्था ऐसा ऋष्ठी ऐसा ष्ठी अवस्था चिदाभाष जीव की है शोक निवृत्ति रूप ष्ठी अवस्था किसकी स जीव की आभास जीवस तृप्तिस्थ तो सी सप्तमी अवस्था तृप्ति तो अभी तो आरंभ करते कि अभीह किन् क्य काम शरीर मनुसरेत मंत्रिकार्धे उत्तराधिक कहा गया जो शोक मुख्य शोक निवृत्तिपक्ष अवस्था स एतावता ग्रंथ सदर्भेण उदीर अभी सेन्थ में कहा गया उदीर तो तो कहा गया ऐसा शोकमोक्ष आवृत्ति तद्वदेप पर अपक्ष मोक्ष तृप्ति निरंकुशा ये श्लोक में पहले सात अवस्था कही गई अज्ञानम आवृत्ति आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति निरंकुशा तृतीय ऐसी सात अवस्था है अने श्लोक ये श्लोक में सात अवस्था कही गई अभितासु सप्तसु जीवावस्था कितना है सात कितने कहेंगे तो सात कहना है कितना अवस्था है सात अभितासु सप्त सु जीवावस्था सात जीवावस्था में कौन है तृतीय है निरंकुश तृति निरंकुश तृतीय ष्ठी षी है तृतीय है जीवावस्था को षष्ठी कौन षष्ठी अवस्था पहले के है का शोकमोक्षी ऐसा ऐसा षष्ठी ही अवस्था ऐसा षष्टी ऐसा कारोक निवृत्ति शोकमोक्ष अवस्था षष्ठी कस्य आभास अवस्था ऐसा ऐसा कर दिया जो इस श्लोक में कहा गया जो सप्तम अवस्था सप्तमी जो षठी सात अवस्था में षठी कौन है शोक मुख्य रूपी जीव से कहती है सप्तमी तृप्ति सप्तमी सप्तमी अवस्था है तृप्ति तृप्ति के आगे ये अर्थ जोड़, जोड़ करके अर्थ जोड़ करना व्याख्यायते सप्तमी की व्याख्या भी करने जा रहे है व्याख्या व्याख्या की जाती है वर्तमान सामिप्या वर्तमान वधवा आगे करेंगे तो वर्तमान वो जो प्रयोग अभी कर रहा है, अभी कर रहे हैं सप्तमी की व्याख्या करने जा रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान जन्यास तृतीय निरंकुशत्व अपरोक्ष ज्ञान होने पर ही निरंकुश तृतीय होती है परोक्ष ज्ञान से नहीं अपरोक्ष ज्ञान जन्या तृप्ती है निरंकुशत्व ये तृप्ति अपरोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष साक्षात्कार जो तृप्ति है वो निरंकुश है निर टी से निच्य तृप्ति है उसको प्रतिज्ञा प्रति करते हैं प्रतियोगी प्रदर्शन पुरस्कर्म प्रतियोगी निरंकुश का प्रतियोगी शांकुशांकुश के विपरीत निरंकुश प्रतियोगी लिखा करके प्रतिज्ञा करते है नियम नियम कृतं कृत्यं सांकुशाष्त तृप्ति कृतं कृत्यं तृप्त विषय <balcony Laura> ही तृप्ति ही शांकुशा विषयों के द्वारा तृप्ति होती भोजन करने पर तृप्त हो जाते हैं अन्य सब विषय भोग करने से तृप्त हो जाते हैं किंतु तृप्ति शांकुशी है निरंकुश नहीं है कोई एक विषय भोग कर लिया अन्य कोई विषय की इच्छा रहती एक विषय प्राप्त हो गया तो अन्य इच्छा तुरंत और वो विषय हमेशा प्राप्त हो अच्छा भोजन मिल गया तो फिर आयुआ भोजन की उस इच्छा नहीं किंतु काल को ऐसा भोजन मिले अच्छा भोजन मिले अथवा अच्छा अन्य वस्तु भोजन तो मिली गया अन्य मिल जाए अन्य भोग्य वस्तु भोजन बहुत ही धन संपत्ति जितने मिली गया फिर और ही मिल जाए तो कोई भी विषय से तृप्ति होने के बाद अन्य विषय की तृप्ति अन्य विषय की इच्छा होती है ये अंकुश हो गया और जो विषय प्राप्त होता है विषय नीचे रहता है नष्ट हो जाता है आगे नहीं मिलेगा तो अंकुश हो गया थी। थी है, अंकुश नंकुशा विषय तृप्ति यम तृप्ति निरंकुशा अपरुष ज्ञान होने पर अहम अस्म ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार होने पर जो तृप्ति होती है निरंकुशा वहां कोई अंकुश नहीं और नाश करने वाला कोई नहीं उसे अतिशय कहीं नहीं है और अन्य विषय इच्छा नहीं अपरुक्ष ज्ञान होने पर फिर अन्य किसी विषय की भौकानी इच्छा नहीं, mm. नहीं रहेगी उसी तृप्ति से अधिक तृप्ति कहीं है mm. कहीं नहीं और वो जो तृप्ति है उसका नाश भी नहीं होता नित्य ही है इसलिए तो निरंकुश क्योंकि कृतम कृत्यम प्रापणियम प्राप्तम इतव तृप्त जो कृत्यम कृतम कृत्यम करने योग्य था कृतम कर लिया जो करना था मनुष्य जीवन में जो प्राप्त करना था वो कर लिया कृतम कृत्यम कृतम जीव को जो करना था वो कर लिया है अपर ज्ञान हो गया और कुछ कर्तव्य वाक्य नहीं रहा और प्राप्त करने योग्य जो प्राप्त कर लिया और कुछ प्राप्त करने योग्य है ही नहीं इत्ये है तृप्त होता है विषय लाभ से भी तो तृप्ति होती है किंतु कि तृप्त विषयांतर कामना कुंठित शांकुशत्व विषय लाभ जन्य तृप्ति होने पर अन्य विषय की इच्छा हो जाती है विषयांतर कामना अन्य विषय की इच्छा होती है अन्य विषय की इच्छा होने पर के कारण वो तृप्ति होने पर भी कुंठित तो हो गई भोजन करके तृप्त तो हो गया किंतु आगे कुछ करना है तो तृप्ति कुंठित तो हो जाती है किसी विषय प्राप्त करके तृप्ति हो गई ये अन्य विषय की इच्छा है अन्य विषय की जो इच्छा है तो वो तो निरंकुश नहीं तृप्त हुई कुंठित तो होगी शांकुश होगी तृप्ति और शैस्त्र निरंकुशत्व अपरोक्ष ज्ञान होने पर जो तृप्ति है उसके बाद विषयांतर अन्य विषय की इच्छा जीवन okay. से कोई अंकुश नहीं निरंकुश है तदेव तो दर्शय थी तृतम तृत्यम जो कृत्य है करने योग्यता सब कल्या जो प्राप्ण या प्राप्त करने योग्य सब प्राप्त कल्या और कुछ करने का नहीं सब तृप्त होता है यह निरंकुश तृप्ति है उपादी कृतकृत होता है कृतम कृत्यम ये जो करने योग्य था तो कर लिया तो कृतकृत होता है जब नहीं किया तो कृतकृत नहीं है अ कामुस्मिक व्रात सिक्त सिद्ध मुक्त बहु कृत्यम पुरा सूत आगे बोलो मधुनाधुना के आमुस्मिक व्रत सिद्धि यह लोक में भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए आमुष्मिक अमुषम स्वर्ग लोक में जो प्राप्त सुख स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति के लिए अहि का आमुस्मिक व्रात समूह इस में कृषि वाणिज्य सेवा आदि करके धन कमाते हैं और परलोक स्वर्ग आदि के लिए यागा आदि करते हैं सिद्धि सिद्धि के लिए बहुत कृत्यम कृत्रिम पुराश बहुत कार्य उसका पहले था जीव का एक अहि का आमुस्मिक फल सिद्धि के लिए और मुक्त सिद्ध मुक्ति प्राप्ति के लिए भी बहु कृतम पुराश अभुत पुराणतल पूर्व पहले बहुत कर्तव्य था मुक्ति प्राप्ति के लिए कितने जन्म अभ्यास करने पर फिर वैराग्य होता है विवेक होता है ब्रह्म जिज्ञासा होती तभी श्रवण मनन करता है बहुत जन्म पुण्य करने पर ही विवेक वैराग्य होता है तब अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा साधारण चतुष्ट होता संपन्न होता है तभी श्रवण मनन प्रभु होता है मुक्ति सिद्धि के लिए बहुत कर्तव्य पूरा पहले इसका था तो सर्वम अधुना कृतम जो अध्यक्ष साक्षात्कार हो गया सब कर लिया और कुछ बाकी रहा आगे स्वर्गादी प्राप्ति के लिए भी कुछ नहीं सब कर लिया बहुत हो गया ज्ञान हो गया और कुछ करने का नहीं है अश्य अभूत अवश्य विदुषा ज्ञानी का तत्व ज्ञान उदय के पहले तत्व ज्ञान उदय पूर्वम कर्तव्य था यह लोग इष्ट प्राप्त ही इष्ट प्राप्ति के लिए कर्तव्य ही इष्ट प्राप्ति सुख साधन प्राप्ति के लिए और अनिष्ट निवृत्ति अनिष्ट है दुख रोगा दुख साधन अनिष्ट है दुख और सुख साधन की निवृत्ति के लिए कृषि वाणिज्य आदि कम सब कुछ करते हुए था अनिष्ट निवृत्ति के लिए रोग है औषधादि सेवन करना इष्ट प्राप्ति के लिए कृषि वाणिज्य सेवा आदि कर्म करना ये बहुत कुछ इस लोक में इष्ट प्राप्ति के लिए अनिष्ट निवृत्ति के लिए बहुत कुछ करते हुए था और स्वर्ग आदि सिद्ध है परलोक में स्वर्ग आदि के लिए याग उपासनादिकम याग उपासना ध्यान आदि वो भी करना था मुख्य साधन ज्ञान सिद्ध है मुख्य का साधन क्या है कैसे क्या नहीं अपरक्ष ज्ञान अहम अम अपने उसकी सिद्धि के लिए अपरक्ष ज्ञान का क्या साधन है श्रवण मनन निधि ध्यान श्रवणादिकम च ये अंतरंग साधन है आत्मा बारे दृष्ट कह करके दर्शन का अनुवाद करके श्रोतव्य मंतव्य और निधि में कहा गया अंतरंग साधने है श्रवण मनन निदिध्यासन इन तीन को छोड़कर बाकी जितने साधने सब बहिरंग साधन अंतकरण शुद्धि के लिए सब साधन है ज्ञान के लिए श्रवण निदिध्यासन और श्रवण भी मुख्य है वेदांत तो वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा मनन निधिध्यासन के द्वारा तो संशय और विपरीत भावना की निवृत्ति होती है तो ये अंतरंग साधन बहुविधम कर्तव्य मासिक पहले करना था बहुत और साधन चतुष्टय होने के लिए उसके पहले कितने कर्म उपासना कर्म उपासना करने पर साधन चतुष्टय संपन्न होता है बहुत कर्तव्य पहले था इधानतु सांसारिक फल इच्छा भाबाद ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सांसारिक फल की इच्छा फल इच्छा अभा और ब्रह्मानंद साक्षात्कार सिद्ध हो गया अरे मुख्य की इच्छा है मुख्य हो गया प्राप्त हो गया साक्षात्कार हो गया तो मुक्त हो गया साक्षात्कार से सिद्धत्व तत्सर्वम कृषि कृतम कृषि याग श्रवणादि सब कुछ कर लिया कृत प्राय अभूत सब कुछ हो गया अब अपरम अनुष्ठेय अभा इसके पश्चात कुछ अनुष्ठेय रहता है अनुष्ठान करने योग्य नहीं।, नहीं।, नहीं होने का सब कुछ प्राय हो गया कृषि वाणिज्य आदि जो कुछ है सब हो गया क्योंकि अपरुष ज्ञान होने के बाद वाणिज्य करने की आवश्यकता है कृषि करने के लिए जितने स्वर्ग आदि के लिए आग आदि करने की आवश्यकता है नहीं, नहीं। कुछ नहीं सब कुछ हो गया और होता है निरंक सतुर्थ प्राप्त कर लिया और आनंद सुरक्ष रहता है एवं कृतकृत्यम उपाद्य ऐसे कृतकृत कैसे होता है प्रतिपावन क्या जो कृतकृत्य होता है वही तत्त्व तो होता है उसका होता है तृतीय कृतकृत का फलभूता तृतीय होता है, तो है। तदेत कृत्यम प्रतिगि पुरी अनुसंद प्रतिसर अयम दिव्य तदेतृत्यं प्रतियोगी पुरस्थ अनुसंधत एवं अयम नित्य सृत ज्ञाने नित्य तृप्त तो होता है ये कृतक वृत्यत्व का अनुसंधान करते हुए यह कृतक वृत्य अनुसंधत अनुसंधान करता हुआ कैसा अनुसंधान करता है प्रतियोगी पूर्व शरम उसके प्रतियोगी पूर्वक उसके विपरीत प्रतियोगी अनुसंधान करके कृतक वृत्य अनुसंधान करता हुआ नित्य स अय तृप्य निरतरतृप प्रत्योगिव प्रत अनुसंधान पूर्वक यहां क्रिया विशेषण तृप्यति वक्ष्य प्रकार आगे कहीं के कैसे तृप्त होता है सर्वदा तृप्त नित्य से गात निरंतर तृप्त होता है तदेव प्रतियोगी सदैव अनुसंधान प्रपंची पूर्वक अनुसंधान कैसे कहते हैं दुखिन नो सं काम पर पूर्णों पूर्णों का अज्ञा दुखिन पुत्रदेक्षा काम संसा दुखी पुत्रादि पुत्रादि करते हैं इच्छा करते हैं कामं का यथे संसर संसार को प्राप्त करे अज्ञानी संसार को प्राप्त करें अहम पर पुनः किमीच्छा संसरा ये की प्रतिवेगी जो अज्ञानी है पुत्रादि की धन पुत्रादि इच्छा करते करते जथेष्ट संसार को प्राप्त करें मैं तो परमानंद पुण्य हूं परमानंदे न पुण्य किसी की इच्छा नहीं किमिच्छा इच्छा संतरा किसकी इच्छा करके किसकी इच्छा से संसार को प्राप्त करूं अर्थात संसार को प्राप्त नहीं मैं परमानंद पुण्य है इसे पृथकृत अनुसंधान करके तृप्त होता है पृथक तृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्त पुनः पहले कहा है नहीं आगे कहेंगे कृत्य कृत्य होकर के प्राप्त प्राप्त के तृत्व होता है यह अठावन आएगा वहां तक कहते हैं तथा ताबत अधिक सुखार्थी व्यो वक्षणन स्वस्थ दर्शे थी कुछ लोग यह लोग सुख चाहते हैं, उनसे वक्षण पहले दिखाते हैं कोई स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं कोई शीश लोग के, के लिए अहिक सुखार्थी व्यो यह लोक में सुख जो चाहते उनकी अपेक्षा स्वयं विलक्षण पहले इसमें दिखाते हैं पुत्र धन आदि चाहने वाले संसार को प्राप्त कर अज्ञानी दुखी होकर के मैं परमानंद पूर्ण मैं चीज इच्छा करके संसार को प्राप्त करूंगा इसलो मैं कोई और वस्तु नहीं जिसको मैं इच्छा करूंगा स्वर्ग आदि अर्थम कर्मानुष्ठातृद्य हो भैयाषण माह कुछ लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग आदि के लिए कर्म अनुसार करते हैं कर्म अनुसार करने वाले से व्यलक्ष्मण स्वामी दिखाते है अनुतिष्ठ कर्माणी अनु परलोक या सब परलो सर्वलोकात्मक कस्मा सर्वलो कस्मा, पर लोग कर्मा अनुतिष्ठन्तु जो परलोक जाना चाहते स्वर्गादी जाना चाहते हैं कर्म अनुष्ठान करे अहम सर्वलोकात्मक ज्ञान हो जाता है तो सर्वात्मक हो जाता है सर्वलोकात्मक कस्मा किम कथम अनुठा किम अनुतिष्ठाई कथम अनुतिषा किस कारण के लिए कैसे अनुसरण क्या करूँ कोई आवश्यकता नहीं इसी तृप्त तो होता है तो। दर्लो दर्लो कस्मा किं न अनुस्वा प्रवृति अभावी परार्थ प्रवृति क्यों न अपने लिए कुछ प्रवृत्ति नहीं हो दूसरे कल्याण के लिए प्रवृति तो होगी क्यों नहीं होगी इसे आशंख्य अधिकार अभा नाश्चित यह ज्ञानी ऐसे कर्तव्य बुद्धिया पर कल्याण में करूँ ऐसा नहीं है अधिकार मेरे नहीं कुछ करने के लिए वो भी नहीं है नहीं। कुछ नहीं अपने आप ही कुछ प्रार्थ से हो जाता है अपने आप ज्ञानी समझ कर नहीं कहता मैं करूँ ये मेरा कर्तव्य ऐसे कुछ नहीं है याचता शास्त्रा चाहते वेदाध्यापयध्या येण मे तो शास्त्रिणो मे ते ये अच्छा अधिकारी ना शास्त्री जा सकता वेदा अध्यापय जो अधिकारी है शास्त्र की व्याख्या करे वेद अध्यापन करे जो अधिकारी मे तो नधिकार मम अधिकार, अधिकार नास्ति क्यों अधिकार नहीं अक्रिय अक्रियवात आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानता है या ब्रह्म मानता है ब्रह्म में क्रिया है निष्क्रिय क्रिया है अक्रिय हो तो उसका क्या अधिकार क्या करने का कुछ करने का है कर सकता है मैं अक्रिय हूँ मेरा कोई अधिकार नहीं मैं कुछ नहीं करता अपने स्वरूप अनुसंधान करके तृप्त रहता है जो अधिकारी हो करे मेरा कोई अधिकार नहीं अक्रिय हूँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं नाधिकारों प्रियस्वतः